श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अट्ठारह सौ पचासी श्री रामकृष्ण और पापवाद स्वामी जी के गुरुदेव भगवान श्री रामकृष्ण कहा करते थे ईश्वर का नाम लेने से तथा आंतरिकता के साथ उनका चिंतन करने से पाप भाग जाता है जिस प्रकार रूई का पहाड़ आग लगते ही क्षण भर में जल जाता है अथवा वृक्ष पर बैठे हुए पक्षी ताली बजाते ही उड़ जाते हैं एक दिन केशव बाबू के साथ वार्तालाप हो रहा था श्री रामकृष्ण केशव के प्रति मन से ही बद्ध और मन से ही मुक्त है मैं मुक्त पुरुष हूँ संसार में रहूँ या जंगल में मुझे कैसा बंधन मैं ईश्वर की संतान हूँ राजा अधिराज का पुत्र हूँ मुझे भला कौन बांध कर रखेगा यदि सांप काटे तो विष नहीं है विष नहीं है ऐसा जोर देकर कहने से विष उतर जाता है उसी प्रकार मैं बद्ध नहीं हूँ मैं बद्ध नहीं हूँ मैं मुक्त हूँ इस बात को जोर देकर कहते कहते वैसा ही बन जाता है मुक्त ही हो जाता है किसी ने ईसाइयों की एक पुस्तक बाइबल दी थी मैंने उसे पढ़कर सुनाने के लिए कहा उसमें केवल पाप और पाप था तुम्हारे ब्राह्मण समाज में भी केवल पाप और पाप है जो बार बार कहता है मैं बद्ध हूँ मैं बद्ध हूँ वह अंत में बद्ध ही हो जाता है जो जिन रात मैं पापी हूँ मैं पापी हूँ ऐसा कहता रहता है वह वैसा ही बन जाता है ईश्वर के नाम पर ऐसा विश्वास होना चाहिए क्या मैंने ईश्वर का नाम लिया अब भी मेरा पाप रहेगा मेरा अब बंधन क्या है पाप क्या है कृष्ण किशोर परम हिंदू सदाचारी ब्राह्मण है वह वृंदा गया था एक दिन घूमते घूमते उसे प्यास लगी एक कुएं के पास जा दे जाकर देखा एक आदमी खड़ा है उससे कहा अरे तू मुझे एक लोटा जल दे सकेगा तेरी क्या जात है उसने कहा पंडित जी मैं नीच जाति का हूँ मोची हूँ कृष्ण किशोर ने कहा तू शिव कह और जल खींच दे भगवान का नाम लेने से देह मन शुद्ध हो जाते हैं केवल पाप और नरक की ये सब बातें क्यों एक बार कहो कि मैंने जो कुछ अनुचित काम किया है वह अब और नहीं करूंगा। साथ ही ईश्वर के नाम पर विश्वास करो स्वामी जी ने भी ईसाइयों के इस पापवाद के संबंध में कहा है पापी क्यों तुम लोग अमृत के अधिकारी हो सन्स आप इमोर्टल ब्लीस तुम्हारे धर्माचार्य जो दिन रात नरकाग्नि की बातें बताया करते हैं उसे मत सुनो तो तुम तो ईश्वर की संतान हो अमर आनंद के अधिकारी हो पवित्र और पूर्ण आत्मा हो तुम इस भूमि पर देवता हो तुम पापी मनुष्य को पापी कहना ही महापाप है विशुद्ध मानव आत्मा को तो यह मिथ्या कलंक लगाना है उठो आओ अंघ हो तुम भेड़ हो इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो तुम तो जरा मरण रहित एवं नित्यानंद स्वरूप आत्मा हो तुम जड़ पदार्थ नहीं हो तुम शरीर नहीं हो जड़ पदार्थ तो तुम्हारा गुलाम है तुम उसके गुलाम नहीं हिंदू धर्म से उद्धृत अमरीका में हार्टफोर्ड नामक स्थान पर स्वामी जी भाषण देने के लिए आमंत्रित हुए थे यहाँ के अमेरिकन काउंसल पैटरसन तथा उस समय वहाँ पर उपस्थित थे तथा सभापति थे स्वामी जी ने ईसाइयों के पापवाद पुआ के संबंध में कहा था वह क्या लोगों को घुटने टेककर या चिल्लाने की सलाह दे कि ओह हम कितने पापी हैं नहीं प्रत्युत आओ हम उन्हें उनके दैवी स्वरूप का ख्याल करा दें यदि कमरा अंधेरा हो तो क्या तुम अपनी छाती पीटते हुए या चिल्लाते जाते हो कि कमरा अंधेरा है कमरा अंधेरा है नहीं उजाला करने का एकमात्र उपाय है रोशनी जलाना और तब अंधेरा भाग जाता है उसी प्रकार आत्मज्योति के दर्शन का एकमात्र उपाय है अंदर में आध्यात्मिक ज्योति जलाना और तब पाप और अपवित्रता रूपी अंधकार दूर भाग जाएगा अपने उच्चतर स्वरूप का चिंतन करो क्षुद्र स्वरूप का नहीं फिर स्वामी जी ने एक कहानी सुनाई जो उन्होंने श्री कृष्ण देव से सुनी थी एक बाघिनी के बकरों के एक झुंड पर आक्रमण किया वह पूर्ण गर्भवती थी इसलिए कूदते समय उसे बच्चा पैदा हो गया बाघनी वही मर गई बच्चा बकरों के साथ पलने लगा और उनके साथ घास खाने लगा तथा मे में भी कहने लगा कुछ दिनों बाद वह बच्चा बड़ा हुआ एक दिन उस बकरों के झुंड पर एक बाघ ने आक्रमण किया वह बाघ यह देखकर हैरान रह गया कि एक बाघ घास खा रहा है तथा मे में कर रहा है और उसे देख बकरों की तरह भाग रहा है तब वह उसे पकड़कर जल के पास ले गया और कहा देख तू भी बाघ है तू घास क्यों खा रहा है और मैं मैं क्यों कर रहा है देख मैं कैसा मांस खाता हूं, ले तू भी खा और जल में देख तेरा चेहरा भी कैसा बिल्कुल मेरे ही जैसा है उस छोटे बाघ ने वह सब देखा मांस का आस्वादन किया और अपना असली रूप पहचान गया